अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के पंचम मंत्र का मूल मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं भाष्य का विचार होना है समूल अध्यास का निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का प्रधान साधन है सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान के सहयोगी साधन के रूप में पंचम मंत्र में बताए गए सत्य तप ब्रह्मचर्य तो सत्य तप ब्रह्मचर्य सहकृत सम्यक ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है और उस साक्षात्कार से हो जाता है समूल अध्यास का बाध फिर स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष संपन्न होता है वह मोक्ष तो केवल साक्षात्कार का फल है उसे सहयोग्यन्तर की आवश्यकता नहीं है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेकों दोष हैं उनकी निवृत्ति के लिए सहयोगी की जरूरत है सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान है ओंकार आलंबनक वाक्यार्थ भावना और वह सत्यादि से सहकृत होकर के अधिकारी के चित्त को साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित कर देता है जब सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान नामक योग जो अनुष्ठेय हैं संपन्न होता है तभी उसकी संपन्नता मानी जाती है परिपक्वता मानी जाती है, जब साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित तो चित्त होगा तो माना जाएगा कि वह हो गया एक प्रकार से अनुष्ठेय समस्त साधनों से संपन्न फिर तत्वमशादी वाक्य अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उत्पादक बन जाता है वो प्रमाण से प्रमा होगी साक्षात्कार प्रमाह है और वह अकेला ही अपना प्रयोजन समूल अध्यास का बाध संपन्न करेगा जिस आत्मा का साक्षात्कार समूल अध्यास का निवर्तक है उस आत्मा का सु... साक्षात्कार के लिए स्थान है हृदय क्योंकि हृदय के अंदर ही वह देशतः अपरिछिन्न होने पर भी अपने अभिव्यक्त रूप से रहता है जहां अभिव्यक्त रूप से रहेगा उसका मय के रूप में देशतः अपरिछिन्न आत्मा का मय के रूप में अनुभव करने वाली बुद्धि का गोलक है और उस बुद्धि से ही साक्षात्कार होना है बुद्धि के प्रत्येक वृत्ति का वह है साक्षी तो माना जाता है बुद्धि जहाँ होगी बुद्धि वृत्ति बुद्धि का व्यापार जहाँ बनता होगा वहीं पर उसका साक्षी अभिव्यक्त रूप से है अन्यत्र वह अभिव्यक्त रूप से नहीं रहेगा रहेगा देशतः अपरिछिन्न होने से सर्वत्र लेकिन अभिव्यक्त रूप से वहाँ रहेगा जहाँ का वह साक्षी है जिसका साक्षी है वह जहाँ है तो साक्षी है बुद्धिवृत्तियाँ अंतकरण तथा अंतकरणस्थ धर्म का साक्षी है वो तो अंतकरण का गोलक है, है। तो साक्षी हृदय में होने से नियामक जो साक्षी हैं वह भी अंतस शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रम शुभ्र इत्यादि तृतीय पाद में उसका स्वरूप बताया गया कि वह सर्वांतर हैं अंत शरीर से बताया गया कि नित्य मुक्त है उपाधि से उसका वास्तविक संसर्ग नहीं है क्योंकि उसका वो साक्षी है द्रष्टा है द्रष्टा दृश्य से अलग होता है तो दृश्य यानी क्षेत्र मात्र का जो प्रकाशक वह क्षेत्र से असंग है अलग है इसलिए नित्य मुक्त हैं अंत शरीर से बताया गया और वह ज्योतिर्मय है यह पद बता रहा है कि वह नित्य बुद्ध है बुद्ध कहते हैं चेतन को ज्योतिर्मय है यानी स्वयं ज्योति है। तो नित्य मुक्त नित्य शुद्ध चेतन और शुभ्र शब्द ने बताया नित्य शुद्ध है उसमें स्वतः शुद्धि हैं कोई अशुद्धि का प्रसंग ही नहीं है और परत अशुद्धि तब होगी जब दूसरे से वो संसर्ग करें असंग होने से दूसरे से वास्तविक संसर्ग का कोई प्रसंग ही नहीं है अतः परतः अशुद्धि भी उसमें कभी आती नहीं है पुनित्य तो नित्य शुभ्र हैं और उसका अनुभव करते हैं सत्यादि साधनों से सहकृत सम्यक ज्ञान शब्दित योग से जब चित्त समस्त दोषों से रहित होता है तब यतय यानी साधक जन ब्रह्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक दोषों को निवृत्त करने के लिए शास्त्र सम्मत सत्यादि साधनों का अनुष्ठान रूप प्रयत्न करने वाले उन्हें माना जाता है यति यति का अर्थ है यतनशील, यतन, यतन का अर्थ है प्रयत्न और वो प्रयत्न क्या है शास्त्र प्रतिपादित साधनों का अनुष्ठान शास्त्र हैं सत्य लभ्य तपसा हेष आत्मा इत्यादि जो पंचम मंत्र का पूर्वाध वह बता रहा है कि आत्मसाक्षात्कार आत्मलाभ है आत्मसाक्षात्कार वह सत्य तप ब्रह्मचर्य और सम्यक इनसे सहकृत सम्यक ज्ञान से होता है और ये सब साधन हैं अनुष्ठेय इन अनुष्ठेय साधनों का अनुष्ठान ये है यतन और वो करना जिनका सील हो गया स्वभाव हो गया जब सत्यादि स्वभाव बन जाते हैं सत्य तप और तप है मन तथा इंद्रियों का निग्रह और आपका ब्रह्मचर्य इसलिए तो नित्य शब्द जोड़ दिया ना तब तक प्रयत्न करना होता है जब तक ये स्वभाव में नहीं उतरते स्वभाव नहीं बनते आदत नहीं बनते और ये आदत बन गई तो यत्न पूरा हुआ और आदत यदि ये बन जाएगी सत्यवदन ताप मनो मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह और ब्रह्मचर्य ये आदत हो जाएगी स्वभाव हो जाएगा तो उसकी पहचान है स्वभाव बनने का है परिपक्व होना कोई भी साधन स्वभाव में उतरता जब वो परिपक्व होता है पूर्ण होता है और साधन की पूर्णता जब होती है तो उसका फल दिखता है ये सब साधन चित्तगत जो दोष है साक्षात्कार के प्रतिबंधक उनकी निवृत्ति के लिए थे तो ये स्वभाव बन गए ये तब माना जाएगा जब ये चित्त साक्षात्कार में साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित होगा क्षीण दोष साधक होगा तो पहचान ये पहचान है दोष राहित्य दोषाभाव ये ज्ञापक होगा लिंग होगा क्षीण दोषत्व किसका कि सत्यादि साधन सा, साधक के यति के स्वभाव बन गए शील बन गए इसकी पहचान है और सत्यादि साधन जिसके शील बन जाते हैं स्वभाव बन जाते हैं वह क्षीण दोष होता है और क्षीणदोष को फिर यम पश्यती तो यम यानी आत्मा पश्य साक्षात्वती जो क्षीण दोष यति है वे आत्मलाभ करते हैं यम पश्यती यानी यतर्शन आत्मदर्शन आत्मसाक्षात्कार वही आत्मलाभ है तो जिस आत्मा का साक्षात्कार क्षीणदोष यतियों को होता है वह आत्मा नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है इसे अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो ये जो तृतीय पाद है इससे बताया गया जिस आत्मा को क्षीण दोषी दोष यति मैं के रूप में अनुभव करते हैं वह आत्मा अंत शरीर हैं ज्योतिर्मय है, है शुभ्र हैं उसका लाभ क्षीण दोष यतियों को होता है क्षीण दोषता आती है सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान से सत्यादि साधनों का उपयोग है क्षीण दोषत्व में अब बाकी ज्ञान तो साक्षात्कार तो प्रमा होने से प्रमाण तथा प्रमेय का फल है और सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान का फल है क्षीण दोषत्व भाष्यकार भगवान सत्यन लभ्य की व्याख्या प्रारंभ करते हैं है पंक्ति से सत्य का आंद्रितगेन मृषा वदनगन लभ्य ज्ञान प्राप्त तो जो सत्य है सत्य क्या है तो आंध्रित काग आंद्रित त्याग का क्या अर्थ है तो वदन त्याग वदन है मिथ्या भाषण अप्रामाणिक वाणी का व्यवहार वो है वदन और अप्रामाणिक वाग व्यवहार का परित्याग ये हैं सत्य रूप साधन और उससे लभ्य न प्राप्त कौन तो आत्मा आप आत्मा प्राप्त करने योग्य हैं आत्म प्राप्ति होती है किससे तो सत्य से मृषावदन त्याग से आत्मप्राप्ति होती है मृषा वदन त्याग ये चित्त को निर्दोष बनाएगा और निर्दोष चित्त चित्त में तत्वमशादी से आत्मप्राप्ति होगी आत्मसाक्षात्कार इस प्रकार परम्पराया सत्य चित्त को निर्दोष बना करके आत्म साक्षात्कार रूप आत्म प्राप्ति का साधन है इसे कहा गया आगे कहते हैं किंचो तपसा यानी तपसा ये आत्मा लभ्य ऐसा अनुवय करना तो तप क्या है तो तप पदार्थ बताते हैं इंद्रिया मन एकाग्रतया मनसचेन्द्रिया हेकाग्र्य पर तपति स्मरण तो इंद्रिय तथा मन की एकाग्रता इंद्रिय और मन की एकाग्रता यही है तप और इस तप से मन की एकाग्रता से और इंद्रिय की एकाग्रता से आत्मा प्राप्तव्य है साक्षात् कर्तव्य हैं साक्षात कर तो यही श्रेष्ठ तप हैं मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह इसे बताने वाला एक शास्त्र वचन बताते हैं कि मनस्चेन्द्रिया ऐकाग्र्य परम इति स्मरणा तो ये स्मृति बता रही हैं कि मनस ऐकाग्र्य परम तप इंद्रियाँ चाग्र्यम परमं तप ऐ्र एकाग्रता मन की और इंद्रिय की एकाग्रता यानि अंतर्मुखता बाह्य है अनात्मा और अनात्मा अभिमुख इंद्रिया और मन हो तो उन्हें कहा जाता है अशांत मन प्रमाथी इंद्रिया अनात्माभिमुख मन है अशांत मन अनात्माभिमुख इंद्रिया हैं प्रमाथी इंद्रिया और अनात्मा से व्यावृत्त इंद्रिया है जिसकी उसे कहा जाता है अवृत्त चक्षु वो तपस्वी है तो कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत यह वाक्य बता रहा है धीर यानी सम्यक ज्ञानवान जो प्रधान साधन है उसे धी शब्द से कहा गया और रप प्रत्यय हुआ मत्वर्थी इसलिए धीर शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान रूप साधन बताया जा रहा है उस साधनवान और आवृत्तचु शब्द से यहाँ पर जो तप रूप सहयोगी साधन बताया वह और उसे आवृत्त चक्षु शब्द को उपलक्षण समझना सत्य और ब्रह्मचर्य का तो आवृत्त चक्षु शब्द का ही अर्थ निकलेगा मन की एकाग्रता इंद्रियों की एकाग्रता रूप तप से युक्त तपस्वी एवं उससे उपलक्षित सत्य साधन को अपनाया हुआ वृषावदन का परित्याग जिसने किया है वह और नित्य ब्रह्मचर्य संपन्न। तो तो ओहो मैं कह रहा हूँ कठोपनिषद के धीर कश्चित धीर प्रत्येगात्म ऐक्षत आवृत्तचक्षु इसमें जो आवृत्तचक्षु शब्द हैं यह इसका वाचार्थ तो हो जाएगा मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह रूप तपस्या से युक्त तपस्वी यहाँ पर जो तपसा शब्द से बताया गया तप है उस तप रूप साधन वाला और वो उपलक्षण है बाकी दो साधनों का सहयोगी साधनों का वो कौन सा सत्य और ब्रह्मचर्य इन दो साधनों का भी उपलक्षण है अवृत्त चक्षुपद वो दूसरे श्रुति में और सम्यक ज्ञान धी शब्द से लेना है धीर में तो इस प्रकार वो चारों शब्द साधन आ जाएंगे एक प्रधान साधन सम्यक ज्ञान जो यहाँ बताया गया उसे धीर में धीर शब्द बता रहा है उस सम्यक ज्ञान रूप साधन वाला धीर शब्द का अर्थ निकलेगा आवृत्त चक्षु शब्द का वाचा अर्थ निकलेगा तप रूप साधन वाला और वह उपलक्षण हो जाएगा सत्य और ब्रह्मचर्य का तो सत्यवान तथा ब्रह्मचारी ये भी अर्थ निकलेगा ब्रह्मचर्यवान ये अवृत्त पद का ही उपलक्षण विधया अर्थ निकलेगा और वह अवृत्त चक्षु शब्द से उपलक्षित सत्य रूप साधन वाला ब्रह्मचर्य रूप साधन वाला तथा तप रूप साधन वाला जो सम्यक ज्ञानी है वह प्रत्येगात्मा नम ऐक्षत तो प्रत्येगात्मा है अंत शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्र से बताया गया आत्मा उसे ऐक्षत का अर्थ है अनुभव करता है साक्षात करता है उसे यहाँ पर कहा यम पश्यती यत क्षीण दोषा इन साधनों से संपन्न है वो क्षीण दोष हो जाते हैं और वह इस प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं हाँ उकट श्रुति भी यही कह रही है जो मुंडक श्रुति कह रही है तो मनसस चेंद्रियानांच परमम काग्र्यम परम तपरण तो। आगे हैं ती अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात् परम साधनम तपो नेतरत चांद्रानादि तपसा हेस आत्मा लभ्य इस वाक्यस्थ तृतीयंत लाक्यस्थ शब्द से इंद्रिय तथा मनोनिग्रह को लिया जा रहा तो कहते हैं ये जो इंद्रिय की तथा मन की एकाग्रता रूप तप को ही क्यों लिया जा रहा है लोक में तप शब्द से कृष्ण चांद्रायनादि भी प्रसिद्ध है कोई कृष्ण चांद्रायन आदि करता है तो माना जाता है कि बड़ा तपस्वी है तप कर रहा है तो वो तप यहाँ पर तप शब्द से क्यों नहीं लिया जा रहा है क्यों मन तथा इंद्रिय की एकाग्रता एकाग्रता को ही तप शब्द से भास्कर भगवान बता रहे हैं इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भास्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा कि तद ही अनुकूलम तत यानी इंद्रिय एकाग्र तथा मन एकाग्र रूप जो तप है उसे तत्शब्द से लेना यह अनुकूल है अविरोधी हैं निकटवर्ती हैं किसके तो कहते आत्मदर्शन अभिमुखी भावात। आत्मदर्शन आभिमुख्य हैं सम्यक ज्ञान और उसका सहयोगी तप लेना है तो कृष्ण चांद्रायनादि जो तप है वह तप करने वाला योग नहीं करता योग नहीं कर सकता योग तो किसके लिए योग के लिए तो योगी का लक्ष्य क्या नाम है विशेषण है युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न वोध योगो बहुति दुख के अनुसार ये साधन युक्त आहार विहार ये नहीं कि एक दिन तो एक ही ग्रास खा लिया तो एक दिन तीस ग्रास खा लिए तो युक्त आहार विहार नहीं हुआ ना तो इसलिए ये उतना निकट नहीं है अनुकूल नहीं है योग के सम्यक ज्ञान के का सहयोगी नहीं बनेगा जितना मनोनिग्रह इंद्रिय निग्रह सहयोगी बनेगा सम्यक ज्ञान का आत्म साक्षात्कार में सहयोग जितना ये तप कर सकता है इंद्रिय निग्रह मनो निग्रह रूप उतना सहयोग कृष्ण चंद्रायन आदि नहीं करता इसलिए यहाँ पर तो सम्यक ज्ञान का सहयोगी तप लेना है आत्मदर्शन अभिमुखी भाव रूप जो प्रधान साधन है उसमें सहयोग कर सके वो इंद्रिय निग्रह मनो निग्रह सहयोग करता है इसलिए लिखा कि तद ही अनुकूलम आत्मदर्शनाभिमुखी भावात परमम साधनम क्योंकि इंद्रिय का तथा मन का निग्रह ये परम साधन क्यों है तो इसमें हेतु है ये पंचमेन्तः तो? आत्मदर्शन अभिमुखी भावात भावात् अंतर्मुख है अनात्म अभिमुख्य से व्यावृत्त होकर के इंद्रिया तथा मन आत्मानु आत्माभिमुख है तो आत्माभिमुख होने से आत्मदर्शन आत्म अभिमुख होने के कारण इसे परम साधन कहा जाएगा तो परमम साधनम यानि तपह नेतरत इतरत यानि इंद्रिय निग्रह तथा मनु निग्रह रूप साधन से अतिरिक्त जो तप है वह कौन सा है तो चांद्रायनादि कृष्ण चांद्रायनादि वह तप उ परम साधन नहीं है परम तप नहीं है वो भी तप है लेकिन अपरम तप है वो निकृष्ट तप है उत्कृष्ट तप है इंद्रिय का निग्रह मनो निग्रह तो सत्य न लभ्य तपसा हेश आत्मा तो इसमें अब हेषात्मा इसका अर्थ कर रहे हैं कि येष आत्मा लभ्य अनुसंग ऐसा अन्वय करना सर्वत्र यानी चार जो साधन बताए हैं उसमें से प्रधान साधन सम्यक ज्ञान उसके साथ भी एष आत्मा सम्यक ज्ञाने न लभ्य सत्यन एष आत्मा लभ्य तपसा एष आत्मा लभ्य ऐसा अन्वय प्रत्येक के साथ होगा आत्मलाभ फल है और सत्यादि साधन है अरे अलग अलग साधन नहीं सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान एक साधन है किसका आत्मलाभ का और वो भी साक्षात साधन नहीं परम्पराया साधन है दोष निवृत्ति द्वारा और साक्षात साधन है तत्वमसी वाक्य ही आत्मलाभ है आत्म साक्षात्कार रूप प्रमा प्रमा का साक्षात साधन माना जाता है प्रमाण को और प्रमेय को और बाकी यदि साधन है किसी प्रमा के तो परम्पराया साधन बनेंगे प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवृत्ति द्वारा साधन बनेंगे तो ऐश आत्मा लभ्य अनुसंग सर्वत्र आगे हैं सम्य ज्ञानन यथाभूत आत्मदर्शन ब्रह्मचर्य मैथुना समाचार्य समा मैथुना समाचार्य तो सम्यक ज्ञान है यथाभूत आत्मदर्शन यानी पूर्व में जिसे योग कहा वाक्यार्थ भावना हाँ यथाभूत आत्मदर्शन है नहीं हाँ दर्शन दृश्यते इति दर्शनम इस के अनुसार साक्षात्कार का साधन तो यथा भूत दर्शन का अर्थ है कि तत्व साक्षात्कार का साधन ओ सम्यक ज्ञान इसके सहयोगी सत्यादि है ना यथाभूत आत्मदर्शन शब्द का अर्थ है ये प्रमाण ही ले सकते अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार नहीं हाँ तो यथाभूत आत्मदर्शन का अर्थ अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार नहीं लेना है यथाभूत हैं आत्मा यानि आत्मा का तात्विक स्वरूप और उसका दर्शन का अर्थ भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय मानोगे तो साक्षात्कार होगा और ल्युट प्रत्यय साधन अर्थ में मानेंगे तो यथाभूत आत्मा के दर्शन का साधन साक्षात्कार का साधन ये दर्शन शब्द का अर्थ तो साक्षात्कार नहीं है दृश्यते इति दर्शनम यथाभूत आत्मा दृश्यते इति यथाभूत आत्मदर्शनम ऐसी आत्मदर्शन पद की उत्पत्ति करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार जिससे होता है हाँ जिससे होता है वो साधन आत, यथाभूत आत्मदर्शन है यथाभूत आत्मा का यानी एक यथाभूत और आत्मा इन दो पदों में भी पहले समास हुआ यथाभूतस चासो आत्मा इति यथाभूत आत्मा का अर्थ निकलेगा आत्मा का वास्तविक स्वरूप यथाभूत आत्मा औपाधिक स्वरूप नहीं निरूपाधिक स्वरूप ये यथाभूत आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा और उस निर्विशेष स्वरूप का निरूपाधिक स्वरूप का दर्शन यानि साक्षात्कार जिस साधन से हो उसे यहाँ दर्शन कह रहे हैं दृश्यते अनेन ऐसी उत्पत्ति होने से तो नि, निरूपाधिक आत्म साक्षात्कार का साधन ये सम्यक ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा इसलिए एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा सहकार्यम समर्पयती सम्यक ज्ञाने नीति सहकार्य कहा जाता है सत्यादि को जिसका सहकारी बताया जा रहा है वो है सहकार्य जिसका सहयोग सत्यादि कर रहे हैं उसे कहा जाएगा सहकार्य और किस में सहयोग कर रहे हैं उसका फल संपादन में तो सत्यादि का सहयोग आत्म साक्षात्कार नहीं लेता है इसलिए सत्यादि का सहकार्य आत्मसाक्षात्कार को नहीं कहा जाएगा सहकार्य है जिसका सहयोग किया जा रहा है सत्यादि के द्वारा वो हुआ सत्यादि का सहकार्य वो आत्मसाक्षात्कार नहीं हो सकता वो होगा आत्मसाक्षात्कार का प्रधान साधन वो है ओंकार आलम्बनक वाक्यार्थ भावना रूप योग वो सम्यक ज्ञान है और उसी सम्यक ज्ञान का अर्थ भाष्कार भगवान ने किया यथाभूत आत्मदर्शन इसलिए यहां यथाभूत आत्मदर्शन का अर्थ करना होगा सत्यादि जिसके सहयोगी हैं ऐसा ज्ञान ऐसा यथाभूत आत्मदर्शन वो क्या होगा तो वो होगा ओंकार आलंबनक उपासना वो भी यथाभूत आत्मदर्शन यानि निरुपाधिक आत्मस्वरूप का ही उपासना है दर्शन शब्द का अर्थ उपासना भी होता है ना ज्ञान उपासना के लिए भी आता है तो ओंकार आलंबनक वाक्यार्थ भावना रूप उपासना ये यथाभूत आत्मदर्शन शब्द का अर्थ निकलेगा पहले जिसे प्रणवो धनु या धनुर्गृहत्वाषदम महास्त्रम से बताया गया तो वो है यथाभूत आत्मदर्शन प्रधान साधन और दो नंबर टिपने में लिखा कि तद व्याचष्टे तद यानि सहकार्य को सहकार्य की व्याख्या की जा रही है तो सहकार्य तो योग हैं ओंकार उपासना है इसलिए हाँ यथाभूत आत्मदर्शन शब्द से ओंकार उपासना लेनी है पूर्व में बताई गई टीका में स्पष्ट ही किया था न सम्यक ज्ञान का अर्थ टीकाकार ने वस्तु विषय अवगति फलावसानम वाक्यार्थ ज्ञानम वो सम्यक ज्ञान है वो सहकार्य है उसका फल है वस्तु विषय अवगति अवगति है साक्षात्कार वस्तु हैं यथाभूत आत्म यथाभूत आत्मा वो है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म और उसका साक्षात्कार ये है फल जिस वाक्यार्थ ज्ञान का वह वाक्यार्थ ज्ञान यहाँ यथाभूत आत्मदर्शन है वो अनुष्ठेय हैं अनुष्ठेय आत्मदर्शन होता है उपासना ये प्रधान साधन है उसे बताया गया सम्यक ज्ञाने न यथाभूत आत्मदर्शनेन न ये ऐसा न करना और आत्मलाभ वो है आत्मसाक्षात्कार और सम्यक ज्ञाने ये तृतीया बता रही है सम्यक ज्ञान को आत्मलाभ शब्दित आत्मसाक्षात्कार का साधन तो सम्यक ज्ञान साधन है आत्मलाभ फल है वो आत्मलाभ शब्द का अर्थ है आत्म, आत्म साक्षात्कार जिसे टीका में वस्तु विषय अवगति शब्द से कहा वह आत्मलाभ और ब्रह्मचर्य का अर्थ करते हैं मैथुना समाचारेण तो मैथुन परित्याग ये भी एक साधन है और नित्यम पद का अन्वय प्रत्येक के साथ करना है तो नित्यम यानी सर्वदा नित्यम सत्यन नित्यम तपसा नि्य ज्ञानन और नित्यम ब्रह्मचर्येन। ऐसा नित्यम पद का अन्वय प्रत्येक के साथ करना और नित्यम शब्द का अर्थ क्या है तो सर्वदा यानी सर्वस्ट काले कभी आध्रित तो वदन का परित्याग जब देखा जा रहा है कि कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है तो मिथ्या क्यों बोलना है तो मिथ्या नहीं बोल रहा है मिथ्या भाषण का त्याग कर रहा है तो सत्य का पालन कर रहा है लेकिन यदि कहीं लौकिक लाभ सत्य बोलने से लौकिक हानि हो रही है लौकिक लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है तो भी सत्य शब्दित तो आंध्रित तो वदन का परित्याग मृषावदन का परित्याग ही करें मृषावदन न करें मृषावदन करने से लौकिक हानि रुक रही है ये जान करके भी मृषावदन का अनुष्ठान न करके परित्याग ही करता है जो माना जाता है कि वो सर्वदा सत्य का पालन कर रहा हानि काल में भी लाभ काल में भी सत्य को अपनाया हुआ है लौकिक हानि लौकिक लाभ का विचार किए बिना सीधे आध्रित वदन का परित्याग हमेशा के लिए वो हुआ नित्य सत्यवदन रूप अनुष्ठान ये सहयोगी साधन ऐसे नित्यम तपसा इंद्रिय के जिन विषयों के प्रति राग हैं उन विषयों की प्राप्ति हो गई और कोई रोग आदि नहीं है तो भी उन इंद्रियों का विषय के प्रति जो व्यावर्तन है निग्रह हैं वो माना जाएगा नित्य तप तो नित्यम तपसा और नित्यम सम्यक ज्ञाने तो हमेशा तत्पदार्थ तम पदार्थ की उपाधि से विनिर्मुक्त जो शोधित तदर्थ तमर्थ हैं दोनों का स्वतः एकत्व अभेद अनुसंधान मय के रूप में अनुसंधान ये हमेशा करते रहना ये हुआ नित्य सम्यक ज्ञान हाँ नित्य नित्यमन निधिध्यासन और सर्वत्र नित्य सर्व नित्यशब्दोंतर्दीपिका न्यायेन अनुस्य तो नित्यम पद का अनुसंग करना चाहिए सर्वत्र यानी चारों तृती तृतीयांत पद के साथ चार तृतीयांत पद हैं सत्येन तपसा सम्य ब्रह्मचर्येन। इन चारों तृतीयांत पदों के साथ नित्य पद का अनुसंग करना चाहिए ये सर्वत्र अनुसतव्य का अर्थ हैं नित्य पद का कैसे अनुसंग होगा तो अंतरदीपिका न्याय है अंतर्दीपिका है एक ही दीप है और घर के बीच में रखा हुआ है तो वह जैसे घर के अंदर रखी हुई जितनी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं का प्रकाशक बन जाता प्रकाशकत्व रूपेण उस प्रकोष्ठ में रखी हुई प्रत्येक वस्तु से उसका संबंध होता है उस दीप का ऐसे ही पूर्वार्ध में प्रयुक्त नित्यम पद का आत्मलाभ के साधनों को बताने वाले जो पूर्वार्ध में चार तृतीयांत पद हैं उनमें से प्रत्येक के साथ संबंध होगा सर्वदा अर्थक नित्य पद का तो सर्वदा सत्यन सर्वदा तपसा सर्वदा ब्रह्मचर्यन सर्वदा सम्यक ज्ञान न एष आत्मा लभ्य ऐसा अर्थ निकलेगा आगे कहते हैं कि वक्षती न एषु जिम्मत न माया तो वक्षती का अर्थ वक्षती याने प्रश्नोपनिषद में बताएंगे जिसका स्वाध्याय हम लोग कर चुके हैं तो यहाँ पर वक्षती पद का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं एक प्रकार से कि परंपरा तो मुंडक उपनिषद के स्वाध्याय के बाद प्र, प्रश्न उपनिषद की होनी चाहिए यदि प्रश्न उपनिषद का अध्ययन भाष्यकार भगवान के समय मुंडक उपनिषद के स्वाध्याय के पहले होता प्रश्न उपनिषद का तो उक्तम लिखते उक्तंच न ये शु इत्यादि से लेकिन उक्तम न लिख करके लिखते हैं वक्षती वक्षति का अर्थ होता है आगे बताया जाएगा का मतलब जिस ग्रंथ का अभी स्वाध्याय नहीं हुआ है उस ग्रंथ में बताया जाएगा भविष्य में इस मंत्र के बाद में जिसका स्वाध्याय होना है इस मंत्र का क्या अर्थ हो जाएगा मुंडक उपनिषद के स्वाध्याय के बाद जिसका स्वाध्याय होना है ऐसा जो प्रश्न उपनिषद उसमें बताया जाएगा यह अर्थ निकलेगा लेकिन ये कहां से शुरू हुआ पहले से अभी वर्तमान जो परंपरा है वो तो प्रश्न उपनिषद का स्वाध्याय पहले फिर मुंडक का लेकिन भाष्यकार भगवान के समय ये परंपरा नहीं थी तो उक्तम लिखते भाष्यकार भगवान वक्षति लिख रहे हैं और न ये सुजिम इत्यादि मंत्र जहां आया है वो है प्रश्न उपनिषद चार नंबर टिप्पणी में लिखा है प्रश्नोपनिषद में पहले प्रश्न में ही सोलभे कंडिका में बताया गया है कि न तो ये सुम्ह अनृतन्न माया च हाँ तो स्वर्ग यानी ब्रह्मलोक जाने के लिए भी ये जिम्हादि रहित होना चाहिए तो जो निरति से फल हैं परम पुरुषार्थ मोक्ष उसके लिए तो ये बिल्कुल नहीं चलेंगे ये कहा जा रहा कैमुतिक न्याय से ये निकलेगा तो वक्षती न एसु जिम्मतन्न मायाच इति तो जिनके अंदर जिम्मन ही है आंद्रित नहीं हैं माया नहीं है वे क्या करते हैं कि उस वीरज ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं तो को असो आत्मा यह ये ही साधनेर तैस इति उच्यते उत्तरार्ध का यानि तृतीय पाद का अवतरण वाक्य है ये भाष्य में तो कहा कि वह आत्मवस्तु कौन सी है जिसका लाभ हो सत्यादि साधनों से सहकृत सम्यक ज्ञान से होता है जिस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार वह आत्मस्वरूप कौन सा है तो कहते उच्चते आत्मस्वरूप की जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया जाता है आत्मस्वरूप को अंत शरीरे इसमें अंत शब्द का अर्थ करते हैं मध्य शरीरस्य से शरीर का मध्य है पुंडरिकाकाशे पुंडरिकाकाश है हृदय कमलाकाश हार्दाकाश और हार्दाकाश में स्थित है यो वेद निहित गुहायाम और वो कैसा है तो ज्योतिर्मयो ही ज्योतिर्मय का अर्थ कर दिया रुक्म वर्ण रुक्म याने चेतन और शुभ्र यानी शुद्ध ऐसा आत्मस्वरूप है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वरूप उसका अनुभव किसको होता है तो आत्मलाभ पदार्थ बताया जा रहा है कि यम आत्मान पश्यती यानी उपलभनते यतय तो ये आत्मदर्शन यानि आत्मलाभ आत्मसाक्षात्कार ये सम्यक ज्ञान सत्यादि सहकृत का फल है। अरो किनको होता है तो सत्यादि सहकृत सम्यक ज्ञान से जो क्षीण दोष हुए हैं यति उन्हें इसलिए पश्यती का अर्थकृदिया उपलभंते आत्मान उपलभंते कौन तो यतय यतय का अर्थकर्दिया यतनशीला संन्यासीन तो जो सन्यासी हैं वे कैसे तो क्षीण क्षीणदोषा अनेक क्षीण क्रोधादि चित्तमला तो क्रोधादि चित्त के जो मल हैं अशुद्धियाँ हैं दोष हैं वह जिनके क्षीण हो गए समाप्त हो गए हैं वे आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करते हैं स आत्मा नित्यम सत्यादि साधने ही संयासी भी लभ्यते इथ तो जिस आत्मा का स्वरूप तृतीय पाद में हृद आकाशस्थ चेतन शुद्ध चेतन के रूप चेतन बताया गया स्वरूप उस आत्मा का लाभ नित्य सत्यादि साधनों से संपन्न सन्यासियों को होता है न का, कादाचित कई ही सत्यादि भीर लभ्य थे कादाचित क का सत्यादियों के द्वारा कादाचित्तक का सत्यादि हैं जब व्यवहारिक हानि नहीं हो रही है उस समय अपनाए गए सत्यादि और व्यवहारिक हानि को बचाने के लिए हनी से बचाने के लिए क्या करते हैं सत्यादि का परित्याग करते हैं तो माना गया कि कादाचित का सत्यादि हैं उन का सत्यादि से आत्मलाभ नहीं होता तो सत्यादि साधन साधन न कादाचित्त कई सत्यादि भीर यहीं पर पंचम मंत्र का विचार संपन्न हो जाता है जो दूसरी दूसरा एक वाक्य लिखा है सत्यादि साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद यह अवतरण है षष्ट मंत्र का छठवे मंत्र का अवतरण वाक्य है यह पंचम मंत्र का तो विचार भाष्य में न कदाचित कई ही सत्यादि भीर यहीं पर पूरा हुआ इसलिए वो पाँच नंबर होना चाहिए यहीं टिप्पणीकार इसलिए ऐसा लिखते हैं टिप्पणी में लिखा है एक नंबर में कि अत्र सत्य साधन ये पाठो लिखित पुस्तके युक्त लिखित पुस्तके यहां तक यहां कमा होना चाहिए पुस्तके के बाद में एक नंबर टिप्पणी में तो अत्र यानी यह वाक्य जो है सत्या सत्यादि साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद यह जो वाक्य है इस वाक्य के स्थान पर जो लिखित पुस्तक बड़े महाराज जी ने देखा था उसमें कहते हैं ऐसा वाक्य मिला सत्यादि साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद ये तो मुद्रित पुस्तक में पाठ है और लिखित हस्तलिखित जो पुस्तक उनके सामने आई भाष्य की उसमें उन्हें पाठ मिला सत्य साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद उसमें आदि पद नहीं था यहाँ पद है ना मुद्रित पुस्तक में सत्यादि साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद ये मुद्रित पुस्तक का पाठ है और लिखित लिखित पुस्तक में पाठ है सत्य साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद ऐसा पाठ बड़े महाराज जी के सामने हस्तलिखित भाष्य की पुस्तक में उन्हें मिला और उसके विषय में अपना अभिप्राय बताते हैं मुद्रित पुस्तक का पाठ और लिखित पुस्तक का पाठ इन दोनों में से उचित क्या है आदि शब्द सहित पाठ उचित हैं जो मुद्र, मुद्रित पुस्तक में हैं या हस्तलिखित पुस्तक में आदि पद रहित पाठ हैं वह उचित हैं कौन सा उचित है तो कहते हैं उचित तो हस्तलिखित पुस्तक में जो पाठ है वह है ये लिखते हैं आगे कि युक्तस चासो असो यानि हस्तलिखित पाठ सत्य साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद ये हस्तलिखित पाठ हैं वह युक्त हैं यानि उचित हैं ऐसा क्यों आदिपद रहित पाठ उचित क्यों है और घटित पाठ अनुचित क्यों है ये प्रश्न भी तो बड़े महाराज जी के प्रति होगा तो उसका उत्तर देते हैं बड़े महाराज जी कि सत्यम एवं इत्यादि मंत्रावत अवतारिका ही ईम इति अवधेयम कहते हैं इं मंत्रि का हीस्मा ही जिस कारण से ये सत्यसाधन अयम अर्थवाद ये जो वाक्य हैं यह मंत्र की यिका है अवतारिका यानी अवतरण तो मंत्र का अवतरण है कौन से मंत्र का तो जो आ रहा है मंत्र अभी छठवा मंत्र सत्यमेव जयते नानृतम सत्यन पंथा विततो तो देवयान ये जो मंत्र हैं इस मंत्र का अवतरण भाष्यवाक्य है सत्य साधन स्तुत्यर्थो अयम अर्थवाद इसलिए ये आदि रहित पाठ ही युक्त है क्योंकि उस मंत्र में छठवें मंत्र में तप और ब्रह्मचर्य की स्तुति नहीं है सत्य की मात्र स्तुति है तो आदि पद का तो पाठ मुद्रित मुद्रित पुस्तक में किसका समुच्चयक होगा आदि शब्द वो तप और ब्रह्मचर्य का लेकिन तप और ब्रह्मचर्य की तो स्तुति नहीं की जा रही है केवल सत्य का ही महात्म्य बताया जा रहा है महत्ता बताई जा रही है तो जिसकी महत्ता बताई जा रही है उसी का अर्थवाद माना जाएगा तो छठवें मंत्र में सत्य की ही महत्ता बताई गई है इसलिए आदि पद रहित तो जो पाठ है वह युक्त है और उसका पाठ भी होना चाहिए इधर पाँच नंबर जो लिखा है भाष्य में उसके बाद में छठवे मंत्र का अवतरण है ना तो वो जो पाँच नंबर है वो तो वही लभ्यते के पास हाँ और ये वाक्य आएगा अवतरण वाक्य छठवे का भी हाँ ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुया मेवा